कोटिन बाज कीने अब भगवान ने जो वो अश्वमेध यज्ञ बहुत से जब वो रावण के ऊपर विजय प्राप्त कर ली लंका विजय हो गई तीनों लोगों के स्वामी हो गए चक्रवर्ती राजा हो गए तो अब राजा के जो धर्म है वो पूरा कर रहे राजा का धर्म इस प्रकार से विजय प्राप्त करने के बाद अश्वमेध यज्ञ करे तो भगवान ने अश्वेद यज्ञ किया एक नहीं अनेक अश्वेद किए कहते प्रभु कीने और दान अनेक दुजन कहू दीने यज्ञ करने के बाद में फिर दक्षिणा दी जाती है तो दान दक्षिणा जो है उसके बाद विप्रो को खुद दी वो उनको प्राप्त होती रहती थी विप्र लोग उनसे यज्ञ कराते रहते थे भगवान यज्ञ करते थे बहुत और यज्ञों के बाद में फिर दान दिया जाता था विप्रो को दान प्राप्त होता था श्रुति पथ पालक धर्म धुरंधर तो कहते हैं भगवान ये सब कर रहे हैं क्यों श्रुति पथ पालक जो वेद का मार्ग है वैदिक धर्म है उसका भगवान पालन करते हैं क्योंकि भगवान जो है धर्म धुरंधर है धर्म की धुरी का धारण करने वाले धर्म के ज्ञाता भी हैं और धर्म के अनुसार आचरण करने वाले हैं भगवान धर्म के अनुसार आचरण करते हैं तो धर्म की रक्षा बनी रहती है बार बार यही कहते हैं अवतार लेने में गीता में भी भगवान ने यही कहा बालकांड में भी यही यहाँ रामायण में भी कहा गया कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं कि धर्म की रक्षा बनी रहे धर्म का विनाश न हो धर्म बना रहेगा तो समाज की व्यवस्था बनी रहेगी ये ये जगत जीने योग्य बना रहेगा नहीं तो अधर्म जितना ही फैलता जाएगा उतना तो तो तो ही यहाँ जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा भय चिंता मार काट मरना ये सब का सब आपस में हो जाएगा इसलिए उससे रक्षा करने के लिए धर्म की आवश्यकता है तो भगवान उसकी धर्म की रक्षा बराबर करते रहते हैं अवतार लेते हैं और धर्म के अनुसार ही आचरण भी करते हैं स्वयं करते हैं और अन्य लोगों से कराते हैं जैसे चित्रकूट भी देखते हैं तो भरत जी तो अपने भाव में आकर के चाहने लगते हैं कि भगवान अयोध्या चले हमारे कहा गलती हो गई और तो इनको बन जाना पड़ा तपश्चाता तो आप करते हैं और हैं भगवान अयोध्या चले राज सिंहासन विराजमान हो और अगर बन जाने की बात है वो हो तो कोई और चला जाएगा हम चले जाएंगे लक्ष्मण चले जाएंगे सत्यग्न चले जाएंगे और कोई चला जाएगा इस प्रकार के व्यवस्थाएं विचार आते हैं लोग तो। लेकिन भगवान कैसे ही डाल से धर्म का पालन नहीं होता धर्म के पालन के मानना ये है कि भगवान राम को अगर बन जाने के लिए आदेश हुआ तो भगवान राम ही जाएंगे अगर उनको चौदह वर्ष के लिए बन जाना तो चौदह वर्ष के लिए ही जाएंगे चार दिन में लौट के नहीं आएंगे ये सब ये धर्म का नियम जो उस प्रकार का भगवान पालन करते हैं भरत जी से कहते हैं कि देखो तुम भी धर्म का पालन करो और हमें भी करने दो तो भरत जी फिर जाते हैं कि तो देखो भगवान धर्म की बात पर आ गए उसकी रक्षा की बात है उसी के लिए उतार लिया है तो स्वयं धर्म का पालन करना चाहते हैं तो हमको भी उनमें बाधा नहीं डालनी चाहिए तो भरत जी को मन हो न मन हो लेकिन वे मन भी चाहे हो लेकिन भगवान की आज्ञा को मान लेते हैं और भगवान की पाद का लेकर के अयोध्या लौट जाते हैं और वहां चौदह वर्ष तक राज्य व्यवस्था स्वयं करते हैं तो भगवान देखते हैं इस प्रकार से कि धर्म का पालन जो वो हो वो हो बहुत आवश्यक है उसके बिना तो समाज का और व्यक्ति का किसी प्रकार के कल्याण है ही नहीं धर्म के माने व्यक्ति का जो कर्तव्य कर्म है वो सच्चाई ईमानदारी से पालन करे जो सामान्य धर्म के नियम है उनका भई महा पालन करे तो अब एक राजा का जो धर्म है वो एक, एक चीज बता दी जैसे प्रजा का तो पालन राज्य की स्थापना तो कर ही और सब जगह राज्य व्यवस्था ठीक ठीक हो गई और सब लोग सुखी भी हो गए संपन्न भी हो गए प्रसन्न भी हैं। तो अगर प्रजा इस प्रकार की हो भी गई तो राजा का काम पूरा नहीं हो गया उसे अश्वेद यज्ञ भी करना चाहिए तो फिर भगवान ने अश्वेद यज्ञ भी वो भी किए अश्वेद यज्ञ भी धर्म की रक्षा करने वाला है अभी किस प्रकार के है कि मैंने वेदों में जहां धर्म का की व्यवस्था है वहां यज्ञ की व्यवस्था है अनेक प्रकार, प्रकार के यज्ञों का वर्णन है विभिन्न प्रकार के व्यक्ति हैं और विभिन्न प्रकार के उनके यज्ञ ब्राह्मणों के अलग हैं क्षत्रियों के अलग हैं वैश्यों के अलग हैं अलग अलग प्रकार के अनेक प्रकार के यज्ञ हैं उन सब के लिए उनके यज्ञ हैं और फिर यज्ञ के माने फिर निष्काम कर्म योग भी यज्ञ है वो भी सब लोग करते हैं निष्काम कर्म भी करते हैं और फिर यज्ञ क्या है अपना जप तप इंद्रिय संयम निग्रह प्राणायाम ध्यान ये सब जितने हैं, ये भी सब यज्ञ ही हैं। तो पहले यज्ञ होता है स्थूल यज्ञ प्रारंभिक यज्ञ जो अधिकांश लोगों के लिए है संसार में वो बाह्य रूप से जो देख करके यज्ञ किए जाते हैं जैसे अग्नि जलाई गई आहुतियां दी गई इस प्रकार के स्थूल यज्ञ संसार के लिए पहले है उन्हीं से प्रारंभ करें वहां से यज्ञ करने की ट्रेनिंग प्राप्त होती है और उसके बाद फिर सूक्ष्म यज्ञ होने लगते हैं जिनमें की अग्नि की वो अग्नि की जरूरत नहीं पड़ती अग्नि कुंड में अग्नि जलाने की जहां व्यक्ति की बुद्धि जरा सूक्ष्म हो गई तो उसे पता चलने लगता अग्नि तो इंद्रियों में भी है अग्नि तो नेत्र कर्ण आदि इंद्रियों में भी है अग्नि तो मन में भी है अग्नि तो बुद्धि में भी है अग्नि तो प्राण में भी है यहां पर भी हवन हो सकता है लो, अब जहां ये सब समझ में आ गई जहां समझनायक प्राण भी अग्नि है तो आपान अग्नि बन गई प्राण और बहन जो है उसमें जो है उसमें आहुति देने लगा और हो गई यज्ञ लेकिन ये यज्ञ तब हो सकती है जब स्थूल यज्ञ पहले कोई व्यक्ति करे यज्ञ के तात्पर्य को समझे बुद्धि में यज्ञ भाव छाए चले, तो फिर इस प्रकार के भी यज्ञ व्यक्ति कर सकता है नहीं तो पहले बताया जाए कि देखो इस प्रकार से प्राणों की आहुति प्राण में दो और यज्ञ करो तो ये कुछ समझे ना ये क्या होता है कौन प्राण में आहुति प्राण में देना आपान में प्राण की आहुति देना ये सब क्या मामला है ये कैसे हो सकता है लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार के देने की बहुत से पहले करे और उससे फिर उसको करने करते करते उसमें जो जिस प्रकार की व्यवस्था डिसिप्लिन जैसी उसमें होती है उससे अभ्यस्त हो जाए तो इस प्रकार के व्यक्ति के जीवन में संयम नियंत्रण अनुशासन आ जाता है दो तो फिर वो व्यक्ति प्रकार के सूक्ष्म कोटि के प्रकार के यज्ञ शरीर के स्तर के यज्ञ प्राण के स्तर के यज्ञ मानसिक स्तर के यज्ञ बौद्धिक स्तर के, के यज्ञ अंतिम यज्ञ क्या है बस अंतिम यज्ञ ये है कि ब्रह्मापणम ब्रह्म अब देखो उसमें कहाँ अग्नि है और क्या क्या आहुतियां हैं सब ब्रह्म है। ब्रह्म की अग्नि जलाओ ब्रह्म की आहुति दो यज्ञ करने वाला भी ब्रह्म बने भी बने सुने इस प्रकार का ये भी यज्ञ है और सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है तो यज्ञ की महिमा ये अपनी भारतीय संस्कृति है और इसकी अपनी शैली है इसकी शैली को समझना पड़ता वैदिक धर्म है वैदिक सिद्धांत हैं उनके अपने निरूपण करने की शैली है हा? अब इनको सबको यज्ञ यग यज्ञ क्यों बोलते हैं कि आत्मा में परमात्मा में ही उसी में इस प्रकार के आहुतियां दो और इस प्रकार के यज्ञ करो तो सीधे सीधे से कह दो आत्मज्ञान ब्रह्म हो लेकिन इसलिए कहते हैं कि वो वो इतना आत्मज्ञान ब्रह्म इतना आसान नहीं है पहले से प्रारंभिक स्तर का यज्ञ इत्यादि करना प्रारंभ करो करते करते जब अभ्यास हो तो उच्च कोट के जो यज्ञ हैं वो भी समझ आ जाए वो भी करने लगो फिर उसके बाद इसलिए उनको भी पहले यज्ञ करता करता व्यक्ति आत्मज्ञान की स्थिति में आया है इसलिए उसको भी यज्ञ ही कहते हैं उसकी भाषा में यज्ञ कहेंगे तो इस प्रकार से देखो भगवान अनेक यज्ञ करते हैं और सुपी मार्ग जो है वो वैदिक मार्ग है उसी तो का पालन करते हैं यही धर्म है और फिर कहते हैं कि भगवान में धर्म का ही पालन मात्र करते हैं सो बात नहीं है गुणातीतर भोग पर भी गुणातीत भगवान त्रिगुणातीत है।, है लेकिन भोग परंदर परंदर में इंद्र उनको भोग ऐसे प्राप्त हैं जो इंद्र को भी न प्राप्त हूं सबसे ज्यादा भोग पदार्थ भौतिक संपत्ति वैभव स्वर्गलोक में और स्वर्ग का भी राजा इंद्र उसको तो बहुत भोग सामग्री प्राप्त है तो जब बहुत अधिक भोग सामग्री होती तो इंद्र का उदाहरण देते अरे उसको क्या कहने उसके पास ऐसी तो धन सम्पत्ति वैभव है जैसे कि इंद्र के पास हो ऐसे कहते हैं तो ऐसे ही भगवान के पापा अयोध्या में भौतिक समृद्धि तो ऐसी है जैसे कि इंद्र के पास हो और वो सब भोग प्राप्त हैं लेकिन इसके माने ये नहीं कि भगवान को उन भोगों में बड़ी आसक्ति है लिप्त है उसी में डूबे हुए हैं भोग रहे हैं ऐसे नहीं है स्वयं अपने आप में त्रुणातीत है तिरुनातीत के मन इन भोगों से उनको कोई सरोकार नहीं भोग उपलब्ध समय है लेकिन उनमें उनकी कोई आसक्ति नहीं कोई रुचि नहीं उनके अधीन नहीं है। वे अपने आप अपने आत्मभाव में स्थित परमात्म भाव में स्थित है तिरुनातीत अब बस दो ही पंक्तियों में एक व्यक्ति ऐसा कहते जो की आध्यात्मिक विकास करते करते पूर्णता को प्राप्त कर ले यही कह सकते हैं कि जैसे भगवान इस प्रकार के हैं रह रहे हैं बस यही उसकी भी बात है तो वो अपने धर्म का पालन करे और तिरुणातीत रहे तिरुणातीत क्या होता है गीता के चौदवा अध्याय देखो फिर अर्जुन पूछते हैं भगवान से कि भगवान ये तिरुणातीत क्या होता है ये कैसे रहता है इसका आचरण किस प्रकार का है तिरुणातीत अवस्था कैसे प्राप्त होती है तो गीता से पता चलता है कि भगवान यही तिरुणातीत नहीं है अन्य व्यक्ति भी मनुष्य विजय वो भी साधना करते करते भगवान की तरह से त्रिनातीत वो भी हो जाते हैं तो भगवान कहते सर्व साधर्म माम आ जाता है वो जब त्रिनातीत हो जाता है तो मेरे साधर्म को प्राप्त कर लेता क्या साधर्म बोले जैसा मैं जैसी स्थिति मेरी जैसी मान्यताएं स्थितियां मेरी ऐसी उस व्यक्ति को भी प्राप्त हो जाती है जैसे भगवान त्रुणातीत जैसे वो भी हो जाता जैसे भगवान अपने स्वरूप में आनंद में स्थित है निर्विकार निर्प होकर स्थित है ऐसे वो भी हो जाता है और उसके भौतिक विषय भोग इत्यादि उसको प्रभावित नहीं कर सकते प्राप्त होते हैं तो उनसे वो हर्षोल्लास में उल्लसित नहीं होता अगर नहीं प्राप्त होते हैं चले जाते हैं तो उनसे वो विक्षिप्त नहीं होता हर्षम उसमें नहीं अनुकूल <स्थ> प्रतिकूल परिस्थितियों में संभाव रखना उस व्यक्ति की स्थिति उस स्थिति को प्राप्त हो जाता है तो बुला रहे किसी का ऐसे किया बुला रहे श्रुति पालक धर्म धर्मधर गुणातीत और भोग पुरर तो देखो इस प्रकार से जो वो <coughs> दोनों स्थितियां एक साथ एक ये और तो, तो बहुत भोग उपलब्ध है और दूसरी तब अनासक्त भी बिल्कुल है विरक्त भी बिल्कुल है <coughs> ये तो भगवान राम की बात हो भगवान राम में अब देखो तुलसी राशि की बात ये है कि दोनों बातों को बार बार अभी जहाँ वर्णन पहले करम की और भक्ति की वही यहाँ भी दिखा देते हैं कि से दो बातें व्यक्ति में होने चाहिए एक तो सधर्म सामान्य धर्म का पालन करें ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट है व्यक्ति के साथ में सबसे पहले तो यही होना चाहिए और इतनी पर्याप्त नहीं है अध्यात्म विकास के माने व्यक्त ज्ञान इत्यादि होकर के परमात्मा आत्मभाव में भी होना चाहिए तीनों गुणों से अतीत जो आत्मा है परमात्मा उसको जान करके अपने चित्र को परमात्मा में लगावे और उसी में स्थिर रहे उसको भूले में उससे चित्त अपना हटने न पाए, इस प्रकार की स्थिति प्राप्त करे तब तो उसका पूरा जो है वो हो आध्यात्मिक विकास हुआ तब तो ये यह यहाँ दिखा देते हैं भगवान का अवतार क्या है उसमें दोनों बातें भगवान के अवतार परमात्मा तो है ही है वो और वो तरणातीत है ही है सच्चिदानंद स्वरूप आत्मभाव है ही तो अवतार लिया है लेकिन शरीर धारण करने के बाद में व्यवहारिक जीवन में जो उनका आचरण है वो धर्म में आचरण है उसी प्रकार का धर्म पालन करते रहते हैं जहाँ जिस प्रकार की उनकी स्थिति है उस प्रकार का धर्म का पालन करते हैं छत्री है तो छत्री धर्म का पालन करेंगे विप्र का लिया तो का धर्म का पालन करेंगे अगर वो ग्रस्त हैं तो ग्रह धर्म का पालन करेंगे राजा हैं तो राजा के धर्म का पालन करेंगे इस प्रकार से वो जहाँ जिस प्रकार का धर्म आता है उस धर्म का भी पालन वैसे ही करते हैं अब ये तो हो गया भगवान राम का अब सीता जी की बात सुनिए भगवान राम की तो दो पंचम बात हो गई बहुत बात क्या कहनी इतनी बात लेकिन जी का जो उस समय रहन सहन और उनका धर्म और आदर्श है वो थोड़ा विस्तार से वर्णन करते हैं कहते हैं कि देखो पति अनुकूल सदा रहे सीता सीता जी की सबसे पहली बात पति अनुकूल आप देखेंगे बालकांड में जब कथा प्रारंभ होती है भगवान ने अवतार लेने के लिए आश्वासन दिया आकाशवाणी हुई उसके बाद तुलसीदास जी अयोध्या का वर्णन करते हैं वहां पर महाराज दशरथ राजा हुए रानियों के नाम बताया कौशल्या जाति रानिया उनका नाम लिया तो वहां रानियों के लिए जो बात बताई वही बात यहाँ भी देखने में आती है माने तुलसीदास जी इस बात पर दृढ़ है कि दो बातें स्त्रियों को करना है एक तो पति की अनुकूलता और दूसरे परमात्मा के चरणों में प्रीति वहीं से बता दिया दो बातें है से और तीसरी बात अगर क्या है तो ये है उनकी है वहां पर भी विनीत भी, भी, भी बता दिया था और यहां पर भी आप देख लो वही तीनों बातों को यहां भी बोलेंगे पति अनुकूल सदारे सीता सीता सदा जी सदाजी पति के अनुकूल भगवान राम उनके पति उनके सदा रहते हैं शोभा खान सुशील है अगर उसमें नहीं है, तो स्त्री धर्म उसका जो वो अपने धर्म का पालन नहीं कर रही है शोभा खानी शोभा खान मनी मन सुंदरता है लेकिन शोभा है मन सुंदरता एक बात होती है मैने बनावट शरीर की इस प्रकार की मुख्य आकृति हो गई तो सुंदर लगने लगे रंग इस प्रकार का हो गया कोई विशेष प्रकार का रंग तो सुंदर लगने लगे जैसे भारतवर्ष में अगर गौरवर्ण है तो सुंदर माना जाता हो सकता है कि किसी अफ्रीकन कंट्री में कोई हो तो वहां गौरवर्ण का व्यक्ति को बिल्कुल भद्दा माने ब्लैकेश कलर अगर उसका हो डार्केश हो तब अच्छा लगे चमचमाता हुआ काला काला को उनको वही अच्छा लगे तो सुंदरता की बात तो इस प्रकार की हो सकती है जिस प्रकार की जहाँ मान्यता वो हो लेकिन शोभा बात दूसरी है शोभा के माने जब उसका हृदय भी प्रसन्न हो सदगुण संपन्न भी हो मुख प्रसन्नता भी हो <clears throat> और उसमें ये विनीत और ये दूसरे गुण भी उसमें हो तब उसके जो है वो सुंदरता शोभा बन जाती है नहीं तो सुंदरता शोभा सुंदरता ऐसी भी हो सकती शोभा कुछ नहीं सुंदरता ही सुंदरता है तो कहते हैं शोभा खान और सुशील विनीता क्योंकि वो सुशील है विनीत है इसलिए शोभा भी खान जो व्यक्ति का सुशीलता जो है व्यक्ति की उसमें सौंदर्य में लश का काम करती है जोड़ती है उसके और सौंदर्य को बढ़ाने वाली है विनम्रता भी उसके सौंदर्य को बढ़ाने वाली है तो ये कहते हैं कि ये गुण उनमें सब है विनम्रता का भी गुण है सुशीलता का भी गुण है अब विनम्रता इत्यादि गुणों को कहोगे कि वर्णन करो विनम्रता किसे कहते हैं तो अब इतना विस्तार नहीं अब इतना सब समझते हैं कि विनम्रता किसे कहते हैं सहनशीलता हो धैर्य हो शांति मन में रखे आचरण में व्यवहार में कर्कशता न हो तो ये सब जो है वो विनम्रता का लक्षण है सुशीलता का लक्षण में सदगुण संपन्न हो सच्चाई है ईमानदारी है निष्ठपता है छल छिद्र नहीं है तो सुशील है अभी वे कहते हैं कि जानत कृपा सिंधु प्रभुताई अब सीता जी जानती हैं भगवान श्री राम जी की प्रभुता हैं। करिए है। तो हमारे तो परमात्मा सेवा के चरण कमल मन लाई उनकी प्रभुता को ध्यान में रखते हुए मन ला करके भगवान के चरण कमलों की सेवा करती है अब देखो सेवा भाव तब है जब महिमा का पता लगे यदि महिमा नहीं समझ में आती व्यक्ति को तो सेवा भी नहीं कोई करता संसार में पर्रह्म परमात्मा तो है ही सर्वात्मा है जगतात्मा है और सबके लिए पूजनी है सबको उसकी पूजा करनी चाहिए भक्ति करनी चाहिए उसका स्मरण करना चाहिए गुणगान करना चाहिए लेकिन नहीं करते तो क्यों नहीं करते अगर पूछो तो क्यों नहीं करते क्योंकि उसकी महिमा को नहीं जानते बस एक बार स्वतंत्रता के पहले गांधी जी तो बहुत प्रसिद्ध हो गए थे जानते थे अखबारों रोज गांधी जी का नाम निकलता रहे बड़े प्रसिद्ध हो गए थे उस समय अब वो चलते थे थर्ड क्लास में ट्रेन में यात्रा करते थे तो वो जिस ट्रेन में डिब्बे में गए बैठे उसी में तमाम पैसेंजर और भी बैठे हुए थे तो उसी के बीच में वो भी बैठे हुए थे और वो अपने जैसे गांव का कोई आदमी घुटने तक तो धोती पहनता है वैसे अपने पहने हुए और वैसे उसी प्रकार से अपने जैसे तमाम गांव के लोग बैठे हुए तो वैसे वो भी अपने उसी में बैठे हुए और एक व्यक्ति भी उसी के पास बैठा हुआ है एक जने कितने बैठे हुए इधर भी बैठे उधर भी बैठे, बैठे संभव व्यक्ति बैठे हुए लेकिन बैठे हुए थोड़ा तो अपने धक्का मारते रहें बना खुशको करो और जगह करो उतना तमाम भीड़ होती है इधर उधर खिसकाते रहें बैठे रहें कोई खा रहे एक स्टेशन के लोगों को मालूम हो गया कि गांधी जी इधर से निकल रहे हैं तो लोग बात करके लेकर के फुलपाला ले के आ गए और कहाँ किस कम्पार्टमेंट किस कम्पार्टमेंट ले कर फुलपाला पहनाने लगे हो गांधी जी की जय हो गांधी जी जय हो गांधी जी की जय हो नो माला वाला पहना जहाँ लोग गांधी जी की जय हो रही गांधी कहाँ जब आदमी ने कहा बैठे हुए ओहो तब उसको लगा गांधी जी नमस्कार नमस्कार खड़े होकर बैठो बैठो आप पूरी सीटी खाली कर रहे आप कहते हैं कब ये इस प्रकार का आदर कम हुआ वही व्यक्ति बैठा हुआ कोई आदर सत्कार नहीं धक्का और और ऊपर से व्यक्ति मालूम हुआ गांधी जी तो जान कृपा प्रभुता जब व्यक्ति की प्रभुता का पता चलता है महिमा समय चलता क्या है तब तो लोग उसका आदर सत्कार करने लगते हैं तो सीता जी जानती है तो भगवान पर ब्रह्म परमात्मा ऐसा नहीं की उनके लिए छिपा हो जानती है इसलिए सेवक चरण कमल मन लाई मन लगा करके वो उनके चरणों की सेवा करते हैं यद्यप ग्रह सेवक सेवक के नी अब देखो सीता जी का कैसी सेवा उनकी है ये बताते है यद्यपि ग्रह सेवक सेवक के नी घर में जो है बहुत से सेवक भी हैं सेविकाएं भी हैं बहुत से हैं सेवा करने के लिए क्या जिसको आवाद दे दो जिसको कह दो ये करना वो करने के लिए तमाम करने के लिए तैयार तो है कर दें और विपुल सदा, सदा, सदा सेवा के कार्य में तत्पर रहने वाली है और गुणवान भी है गुणवान के मैंने ऐसे नहीं है कि उनको काम बताओ तो काम बिगाड़ दें कभी कभी सेवा कैसे होते हैं काम करने वाले काम करने को बताओ काम बिगाड़ दें तो फिर काम करने के लिए उससे कहते ही नहीं कहते भाई इसे क्या कहो बिगड़ जाएगा हम अपने यहां से की लेते हैं तो सीता जी के साथ ऐसा नहीं है उनके आस पास इतने सेवक हैं सब गुणवान हैं, जो बता मैं सही काम बिल्कुल शुद्ध अच्छा करेंगे समझदार हैं, ऐसे हैं, लेकिन ऐसे सेवक होते हुए भी निज कर ग्रह परिचर्या कर तो भी सीता जी अपने हाथ से घर का कार्य अपने हाथ से ही करते उन सेवकों सेवक से नहीं कराता अब देखो भाई अपनी भारतीय संस्कृति का आदर्श तो यही है किसी को पसंद आवे ना पसंद आवे का साहब जी तो बहुत खराब आदर्श है और सीता जी ने ये जो हमको एक मार्गदर्शन कर गई है दिखा गई रास्ता ये तो बड़ा खराब है हुँ? अपने हाथ से साफ काम करो जिंदगी भर मरते ही रहो हुँ? ऐसी भीतर से घर निकले हृदय से बात अरे साहब सारी जिंदगी गृहस्थी में खपते ही रहो ये भी कोई बात हु? नौकर छाकर हो कुछ का नाम कर दिया करे थोड़ा आराम मिले ये जो लोग चाहते हैं ये भारतीय संस्कृति बात नहीं विपरीत बात है ये कहते है कि देखो चाहे सेवक हो तो हो लेकिन तो भी निजी कर ग्रह परिचर्या कर ही और रामचंद्र आयस अनुसर रही भगवान श्री राम जी का जो आदेश होता है वो सेवक सेवकाओं से सीता जी नहीं करने देती स्वयं अपने हाथ से करते रामचंद्र आयुष आयुष में आज्ञा अनुसरी में आज्ञा का अनुसरण करना मैंने पालन करना सीता जी स्वयं की सेवा में रहती है सारा कार्य उनका जो है अपने स्वयं करती है और जय के पास सुख मान ही और सीता जी उस प्रकार से सारा कार्य करती है जिस प्रकार से भगवान श्री राम जी को अच्छा लगे कभी कभी सेवा में भी ऐसा हो जाता है सेवा में अनुख लगने लगती की ये इस प्रकार नहीं चाहिए मित्र सेवा ऐसा तो मत करो तो वो सीता जी समझ जाती है कि भगवान राम ऐसा नहीं पसंद करते है इसलिए फिर वो ऐसा नहीं करेंगे कोई जबरस्ती नहीं ये नहीं कि तुम्हें पसंद हो ना पसंद हो हमें तो साफ सेवा करनी है हम तो करेंगे आप मानो चाहे ना मानो तो ये तो विनम्रता नहीं हुई देखो कितनी बातें सब तुलसी रास ने खोज खोज कर कहां से लाए हैं और किस प्रकार के भाव पैदा होते हैं उनके सबका समाधान निराकरण मार्गदर्शन कैसे कैसे करते हैं कि जय विधि कृपा सिंध सुखमाने सोई कर सीता जी वही है। करती है क्यों ऐसा करती है श्री सेवा विधि जाने देखो सेवा का कैसे सेवा की जाती है उसका भी विधि जाननी पड़ती है सेवा करने का अपना तरीका है हा? सेवा करने कैसे थोड़ी सेवा करना है तो बस चाहे पसंद हो चाहे जाना पसंद हो झगड़ा करो लाई करो सेवा करो ऐसे नहीं कि इसलिए सेवा का तरीका सीता जी जानती है जैसा भगवान चाहते हैं जैसा उनको प्रसन्नता होती है उसी प्रकार का कार्य करते रहते हैं और ये भी नहीं कि भगवान राम की सेवा में सदा रहे और भी लोग है घर में सास में भी है उनकी सेवा में भी रहती है कौशल्याद सासुग्रह माँ घर में और सासुए भी है कौशल्यादी है उनके घर में वहां भी जाती है सीताजी और सेवा ही सब ही मान मद नाही उन सबकी भी सेवा करती है सीताजी ये नहीं सीताजी तो बहुत बड़ी रानी हो गई महारानी हो गई भगवान राम जो है सम्राट हो गए तो सीता जी भी साम्राजी हो गयी तब राज सिंहासन पर बैठी हुई है घर में भी बैठी हुई तो कुछ काम धाम नहीं करती कुछ लोग समझते है की राजा लोग रहनी लोग ये कुछ काम नहीं करते और उदाहरण इसी का देते जो कोई काम नहीं करता अरे साहब वो तो राजा है उसको क्या करना मैंने राजा कुछ नहीं करना ऐसी करके कहीं जो है स्त्रियों की बात हुई अरे साहब रानी है उसको क्या काम अगर लड़कियां वो घर तलाश करें कहीं शादी करने के लिए तो कैसा घर तलाश करें जहां रानी की तरह से बैठे बैठे खाए कपड़ा धोने पड़े झाड़ी लगाने पड़े कोई काम न करना पड़े तो मैंने दिमाग में लोगों को क्या चढ़ा हुआ है कि अगर रानी है तो कुछ न करे नहीं। लेकिन यह नहीं पता कि आप देखो कहीं कहीं समाज में ऐसे भी मिलते हैं जहां पर स्त्रियां घर में कुछ नहीं करती और कुछ नहीं करती तो आप देखो बस दो चार साल में छह साल में दस साल में ही उनका शरीर कैसा बन जाता फॉकवर्ड हो जाता कहीं मोटा शरीर कहीं भारी शरीर कहीं कुछ शरीर कहीं रोगी शरीर कहीं दबा चलने वाला कहीं कुछ होने वाला नाना प्रकार के शारीरिक विकार हो जाते और उनको खाना ना हजम हो ये बीमारी वो बीमारी बीस लग जाए की तरह से लेकिन वो कितने रोगों से ग्रसित हैं कितनी समस्याओं से ग्रसित है उनके अधीन है उनके वो देखो तो सर साफ में साफ दिखाई दे जाए जो स्त्रियां अपने बाल काल में युवा काल में बहुत सुंदर वो वहां पर जाकर के काम धाम न करने के कारण से विकृत रूप हो गया सौन्दर्य सारा ध्वस्त हो गया क्रूर हो गए न काम करने के कारण काम करें प्रसन्न करें तो सौंदर्य भी बना रहे आकर्षण व्यक्तित्व का भी बना रहे रोगाप से भी छुट्टी रहे और दूसरे लोग भी प्रसन्न रहे राजा रानी कर बड़े लोग समाज के जो वो लोग हैं अगर वो सही जीवन जिए सही रास्तों पर कार्य करें जैसा जीना चाहिए वैसे ही कार्य करें रहें तो दूसरे वर्ग के लोग मध्यम वर्ग के लोग नीचे वर्ग के लोग उन्हीं को देखकर करके करते हैं तो उसी प्रकार से अनुसरण भी करें उसी प्रकार इसलिए जहां कहीं भी धनी संपन्न समाज है और इस प्रकार का ज्ञान ही उन्हें कि कैसे जीवन जीना चाहिए रहना चाहिए सावधान है उसके प्रति तो वो लोग ऐसा नहीं करते जैसा कि समाज में मध्यम वर्ग के निम्न वर्ग के सब समझते हैं कि वो धनी होने के नाते वो कुछ करते ही नहीं है ऐसी बात नहीं होती हमने कभी बहुत पहले पढ़ा था कि जो इनके जीवन पहले छत्ते रहते थे इंग्लैंड के जो राजा होते रहते थे एडवर्ड है किंग ये सब होते रहे तो उनके जीवन भी उस समय अब तो उसको कम अखबारों अखबार में आता थोड़ा बहुत होता था लेकिन तो पहले पुस्तकों पुस्तकें उनके जीवन पर छत लिखी रहती तो उसके ये की इन लोगों को भी स्कूल की कॉलेज की पढ़ाई तो पढ़ाई जाती थी युवा काल में जबकि आगे इनको राजा होना था लेकिन उसके साथ साथ शारीरिक श्रम भी इनको बहुत करना पड़ता था पंचम जात